लगा है दुण सिद्धांति तो के अनुसार तो ये गृहस्थ का प्रकरण नहीं इसका प्रकरण नहीं है गृहस्थ का प्रकरण नहीं है बल्कि वो कर्मों का अत्यास करके जो ध्यान कर रहा है ध्यान योगी है उसका प्रकरण है सिद्धांति के अनुसार और पूर्व पक्षी के अनुसार वह किसका प्रकरण है क्योंकि तो आया है तो गृहस्थ तो कर्म करने वाला है तो भी कर्म का फल उसको मिलेगा ही भले ही वो ध्यान योग से ठीक हो जाए तो जा कर्म का फल तो मिलेगा ही तो वह भी भ्रष्ट कहने से यह सिद्ध होता है कि वो गृहस्थ का प्रकरण नहीं है ऐसा पाठ पहले हुआ था अब यहाँ पर फिर पूर्व बताता है कि जो उभ्रष्ट ग्रस्त के लिए ही कहा गया है कैसे कहा गया है उसको पूर्व सिद्ध करना चाहता है मोक्षा एवं चेत की कर्म मोक्ष के लिए ही है कर्म किसके लिए पूर्व मानता है ना पूर्व पक्षी के अनुसार कर्मो से भी मोक्ष होता है सिद्धांति के अनुसार भी होता है Hmm. यदि ऐसा कहना चाहे है कि कर्म मोक्ष के लिए ही है और इसी का व्याख्या की व्याख्या आगे की जा रही स्व कर्मणाम मोक्षा एवं ना स्थान हमने अन्वय के क्रम से पढ़ा है मोक्षा योग की का व्याख्यान है कृतानाम नाम ईश्वरे योग सहिता न्यास फलान कराए कर्म मोक्ष के लिए ही है ऐसा कहा अर्थात इसी की व्याख्या है कर्म नाम किए गए अपने कर्मों का ईश्वरे योग सहित न्यासा कि ईश्वर में योग के सहित समर्पण है यहाँ योग का से ध्यान योग है ईश्वर में ध्यान योग के सहित समर्पण है मोक्ष के लिए ही है दोबारा देखेंगे किए गए अपने कर्मों का ईश्वर में समर्पण करना है ईश्वर में समर्पण कैसे? हैं योग सही था न्यासा न्यासा का जो समर्पण है, ध्यान योग के सहित समर्पण है। लोग कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना है और साथ में क्या करना है ध्यान कर्मों को समर्पित करना है द्यान? भगवान में और क्या करना है ध्यान ध्यान योग करना है तो इसको कहेंगे ध्यान योग के सही समर्पण कर्म जो कर्म करते हैं उनको ईश्वर में अर्पित करते है और साथ में ध्यान योग का भी अभ्यास करते हैं तो क्या कहेंगे योग सही न्यास किए गए अपने कर्मों का ईश्वर में योग के सही से यानी योग के सही कर्म यहाँ से मोक्ष के लिए ही है समर्पण के लिए है मोक्ष के लिए ही है ना फलांतर आए अन्न फल के लिए नहीं। नहीं। ए, या योग कर्थ क्या किया अभी आपने ध्यान क्या योगादि भ्रष्टा और योग से भ्रष्ट हुआ जो अर्थ ईश्वर श्लोक आगे आएगा उधर योग भ्रष्ट की चर्चा की गयी है उधर की भ्रष्ट की चर्चा की गयी है तो चाहे योगाद्य भ्रष्टा और योग से भ्रष्ट हुआ योग से ध्यान भ्रष्ट हुआ तो पर ऐसा समझेंगे ये के अनुसार जो कर्म को लिया है ना तो सही गृहस्थ और वो ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ किससे भ्रष्ट हुआ ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ अतः तम प्रतिनाशासन का इसलिए उसके प्रति उस गृहस्थ के प्रति उस कर्मी के प्रति नास्ति की आशंका उचित ही नाश की आशंका उचित ही है इसी चेतक शंका होगी संप्रति से क्या लेना है उस कर्मी के प्रति नास्ति की आशंका उचित ही है यही हुई शंका मतलब पूर्व पक्षी के अनुसार वहाँ पर कर्मी के नास्ति की आशंका होती है कर्मी के भ्रष्ट होने की शंका होती है वो कर्मी भ्रस्त का प्रसंग है ऐसा पूर्व तो मानता है अच्छा यहाँ योगाद्य भ्रष्टा हमने क्या बताया ध्यान योगाद्रष्टा ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ अथवा यहाँ पर योगाध कर से एक टीका कार ने किया योगद्विया भी भ्रष्टा योग योग दोनों योगों से भ्रष्ट हुआ तो यहाँ योग जो है ध्यान और योग और कर्मयोग दोनों का वाचक है योग किसका वाचक है ऐसा एक टीका कार ने किया वैसे ये ज्यादा अच्छा है की ध्यान योग से भ्रष्ट हुआ ये ज्यादा अच्छा लगता है यह शंका और ना समाधान देख देखना मतलब यहाँ कर्मी ग्रस्त का प्रसंग माना है ना पूर्व पक्षी ने सिद्धांति कैसा ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि एक आखी की यत्मा निराशी का परिग्रह एक, एक तो चित्तात्मा चित्त और इंद्रियो को बस में करने वाला अंतरण और इंद्रियों को बस में करने वाला निराशी आशा से रहित अपरिग्रह परिग्रह से रहित यहाँ अपरिग्रह कर अविद्यमान परिग्रह व्यक्ति परिग्रह परिग्रह परिग ऐसा समाज नहीं होगा बल्कि अविद्यमान परिग्रह तो एक, एक रहने वाला को, अंतरण और मन को बसने करने वाला आशा से रहित तथा परिग्रह से रहित ऐसा कौन होगा यदि होगा ब्रह्मचारी व्रत है स्थित ये ब्रह्म पालन करने वालों के व्रत में स्थित तो कहने का मतलब है एकाकी कहा चित्तात्मा कहा निराशी कहा अपरिग्रह कहा तो ग्रह का प्रकरण हो सकता है नहीं। और ब्रह्मचारी प्रकरण ऐसा नहीं कहना क्योंकि एकाथी चात्माग्रह ब्रह्मचारी प्रतिष्ठिका इस प्रकार कर्म संन्यास का विधान किया गया है इसका विधान क्या इसलिए कर्मी का पसंद नहीं है जो उभ की भ्रष्टा कहा है वो कर्मी को नहीं कहा गया है अब भी ध्यान देना तो सिद्धांति के अनुसार एकाकी का है अकेला रहने वाला सन्यासी पक्षी के अनुसार यहाँ एकाकी बैठना है इसलिए कहा गया है, किसे है? तो उसका निराकरण करता है सिद्धांति का कहना है कि प्राप्त हो सत्याधा प्राप्ति होने पर जो किया जाता है तो ध्यान काल में स्त्री की सहायता की आवश्यकता है क्या नहीं। तब तो फिर जब ध्यान काल में स्त्री की सहायता की सहायता की सकता ही नहीं है जब ध्यान काल में स्त्री का सहयोग प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध किया जाएगा इसलिए एकाथी करके उसका निषेध नहीं किया जाता है बल्कि सदा अकेले रहने वाले देखेंगे अस्त्र और यहाँ पर ध्यान काल में स्त्री की सहायता की आशंका नहीं होती अत्र ध्यान काल स्त्री सहायक आशंका ना और यहाँ पर ध्यान काल में स्त्री के की सहायता की आशंका नहीं होती है जिससे गृहस्थ के लिए एकाक किया जाता या जिससे ग्रहस्थ के लिए अकेला रहने का विधान किया जाता तो ये एकाकी ग्रहस्थ को कहा गया यहाँ पर एकाकी कौन नहीं रहती है कर्म त्यागी है अब देखना क्या निराशी अपरिग्रह और आशा रहित रहित ना। ना क्या निराशि आपरिग्रह इत्यादि बचनम गिर से अनुकूलम नुकूलम न और निराशी आपरिग्रह इत्यादि वचन गृहस्थ के अनुकूल क्यों निराशी आशा रहते कर्मी कभी आशा रहते नहीं हो सकता है कुछ उसमें कुछ आशा से कर्म करता है अपरिग्रह परिग्रह से रहते यदि मतलब परिग्रह न करने वाला परिग्रह ना करने वाला किसी भी प्रकार परिग्रह नहीं करेगा तब तो उससे कर्म संपन्न होंगे ही नहीं कर्म करने के लिए की आवश्यकता है क्या और निराशी या परिग्रह इत्यादि वचन ग्रह के लिए अनुकूल नहीं ठीक है क्या उभय प्रश्न अनुपत्त और उभयक प्रश्न की सिद्धि है उभय विषय प्रश्न की असिद्धि है मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट होने को लेकर जो प्रश्न किया गया है वो प्रश्न असिध होता है क्योंकि ग्रह दोनों ओर से भ्रष्ट नहीं हो सकता है जो करूं है तो लगा ही नहीं ध्यान से होने पर भी कर्म का फल मिलेगा तो उभय प्रश्न या उभय भ्रष्ट को लेकर प्रश्न की सिद्धि यहाँ पर लगे जी अब फिर पूर्व प्रश्न यहाँ पर आया कि आगे का श्लोक देखेंगे आप अनाथ कर्म फलम कार्य कर्म करो दिया जो कर्म यह कर्म फला मनाश्रिका जो कर्म फल का आश्रय न लेकर के कार्यम कर्म करो कि कर्तव्य कर्म को करता है यह कर्म फल मनाश्रिका जो कर्म फल का आश्रय न लेने लेकर करके कर्तव्य कर्म को करता है कौन जो कर्तव्य कर्म को करता है क्या कर् वह कौन कर्तव्य कर्म को करने वाला हुआ वा कर्मी क्या सन्यासी वो वा कर्म करने वाला सन्यासी है और वह क्या है योगी या सन्यासी और योगी किसको कहा गया है कर्म करने वाले को निरग्नि ना क्या अकिया ना निरग्निक अग्नि रहित व्यक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म गृह में किए जाते हैं तो उन कर्मों को करने के लिए अग्नि की स्थापना करनी पड़ती है अग्नि का आदान करना पड़ता है तो फिर अग्नि रखने वाला कौन होता है गृहस्थ और निरग्नि कौन होता है सन्यासी निर्गता अभियुमाना या निर्गता अग्नि कि जिससे अग्नि का त्याग हो गया है उसे क्या कहेंगे मेरे मृग्नि यहाँ पर क्या है अग्नि रहित सन्यासी नहीं है और क्रिया रहित सन्यासी नहीं है ना दोनों में लगा है ना अग्नि रहित व्यक्ति सन्यासी नहीं है और क्रिया रहित व्यक्ति सन्यासी तो सन्यासी कौन थी और जब योग योगी किसको कहा गया है कर्तव्य कर्म करने वाले थे हले छोड़ कर कर्तव्य करने वाला जो है वो सन्यासी और हुआ ये श्लोक हुआ इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर हम्म hmm? ये जो कर्म फल का दे करके कर्तव्य कर्म को करता है वह सन्यासी और योगी है तो सन्यासी और योगी किसको कह रहे हैं कर्म है करने वाले को कर्मी, करुण करुण? कर्मी को कह रहे हैं वही है अनाश्रिता इसी अनाश्रिता इस लोग के द्वारा अनाशिरता इस वचन के द्वारा कर्मिणा एवं सन्यासी योगित्व उत्तम कर्मणी का ही सन्यासी और योगी को कहा गया किसका कर्मी का ही सन्यासी तो योगी योगित्व कहा गया सन्यासी किसका कर्मी, कर्मी का योगी तो किसका कर्मी तो सन्यासी तो कर्मी का मतलब सन्यासी कौन होगा कर्मी।, कर्मी और योगी तो कर्मी का तो योगी कौन होगा पंक्ति लगती अनास्त्रिका इस वचन के द्वारा कर्मी का ही सन्यास सन्यासित तो योगी कहा गया सन्यासित योगित्व लग गया मतलब कर्मी को ही सन्यासी और योगी कहा गया क्या है, क्या है, क्या से लगाना, क्या क्या है, है, अक्रिय संसिटी अग्नि रही व्यक्ति के और क्रिया रही व्यक्ति के सं्यासित्व और योगित्व का निषेध किया गया है क्रिया रही व्यक्ति के और अग्नि रहित और क्रिया रहित व्यक्ति के सन्यासी और योगित्व का निषेध किया गया है ठीक है तो मतलब ये जो अग्नि अग्नि नहीं रखते हैं तो वो क्या है तो यहाँ पर क्या है लेकिन उससे जो अग्नि ना रखने वाले को सन्यासी कहा गया श्लोक में वही है अग्नि रही और क्रिया रहित व्यक्ति के सन्यासी और योगित्व का निषेध किया गया है तो पहले का तात्पर्य है इससे जो उभर की वचन आया है यह अग्नि के संबंधित इसके संबंध ये हुआ, हुआ पूर्व पक्ष अब उत्तर पक्ष आता है ना ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्या कि इस अनाशिरता इस्लोक द्वारा करिए सन्यासी तो योगी को कहा गया है मतलब कर्म करने वाले को भी सन्यासी और योगी कहा गया है तो कहते हैं कि ना ऐसा कहना ठीक नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं सिद्धांति के अनुसार ये श्लोक अनाशिरता का है ना कर्म फल त्याग करके जो कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्म फल त्याग करके जो कर्म फल करने वाला व्यक्ति है तो उसके फला उसकी, उसकी फलेच्छा त्याग की स्तुति में ये, ये वचन है फलेच्छा त्याग की प्रशंसा में ये वचन है तो यह वचन उसकी प्रशंसा कर रहा है वस्तुता उसको सन्यासी नहीं दे रहा है उसकी प्रशंसा के लिए उसको सन्यासी कर दिया जैसे की कोई निर्धन व्यक्ति के पास प्रचुर धन संपदा आ जाए तो लोग क्या कहते हैं यार राजा हो गया तो राजा वास्तव में होता है क्या प्रशंसा में कहा जाता है तो वहाँ पर योगी क्या इस प्रकार कर्मी को जो सन्यासी और योगी कहा गया है वह उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया है वास्तव में वो सन्यासी तो पंक्ति लगाए ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ध्यान योग बहिरंगत सता कर्मणा ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन कर्म का सत है ना संतों संता, सब, सब जो रूप चलते हैं ना उससे ये में क्या बनेगा सतह सतह का विद्यमान या तो रहने वाला ये ध्यान योग के प्रति बहिरंग रहने वाले ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन होने वाले कर्म का ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन किया है कर्म क्योंकि कर्म करने से चित्त शुद्धि होने पर ध्यान होता है और अंतरंग साधन ध्यान योग का क्या है समय ना sure. ah, आया था तो ध्यान योग के प्रति साधन होने वाले कर्म कर्म कर्म में के के बहिंग लगाएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि ध्यान योग के प्रति बहिरंग रहने वाले ध्यान योग के प्रति बहिरंग साधन होने वाले कर्म के फलाकांक्षा के त्याग के इस इसकी, इसकी इस पर इस इस कौन है वचन है या वचन कैसा है कर्म के फला, फला कर्म के फलाकांक्षा के त्याग की स्त्री का बोधक है अच्छा स्थिति का बोधक कौन होगा वह वचन कौन सा वचन अनाशिरता तो अनाशिता ही अस्ते से ऐसा अध्ययन करके लगा लेना की वो कर्म के फलाकांक्षा अच्छा त्याग एक प्रशंसा का बोधक वो वचन है वास्तु में कर्म करने वाले का उस सन्यासी और योगी नहीं हो जाता है मतलब कर्मी का सन्यासी तो योगी को वस्तु नहीं कहा जाता है लग जाएगा अच्छा और उसको सिद्धांत समझा रहा है केवलम निरग्नि एवं सन्यासी योगी चा केवल ये केवलम सन्यासी चा योगी ना केवल अग्नि रही केवल अग्नि रही तो और क्रिया रहित व्यक्ति ही सन्यासी और योगी नहीं होता सन्यासी और योगी नहीं होता ना ना नग्नि चा क्रिया आया है ना इसी को समझाते हैं केवल अग्नि रहित और क्रिया रही व्यक्ति ही सन्यासी योगी ना सन्यासी और योगी और दोनों को करते हैं सन्यासी नहीं होता और योगी भी होता तो क्या प्रश्न हुआ तो बताते हैं कि सन्यासी और योगी दूसरा कौन तो है उसको बता मतलब केवल अग्नि रही क्रिया रही थी सन्यासी और योगी नहीं होता है इसका मतलब दूसरा भी सन्यासी और योगी होता है दूसरा कौन सर्वी कि लगाइए कर्मी या फिर फला संयम कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके इसका त्याग करके दोनों को त्याग करना है न? कर्म फल और आसक्ति को त्याग करके यदि अलग अलग लेंगे ना वैसे एक में ले लेना कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके इसको त्याग करके हाँ जो अनाथ कर्म फलम आया है ना वहाँ भाषिकार में यही किया है की कर्म फल की तो लगाइए कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके सप्तुर्थम कर्मयोगम अनुष्ठान अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाला जिसने जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है वो कर्मयोग का अनुष्ठान क्यों करता है कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके अंताकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोगम अनुषिष्ठ कर्मी अपनी कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला कर्मी अपनी कर्मयोगी भी कर्मी अपनी वह कर्मयोगी और योगी होता है सन्यासी और योगी इतनी इस प्रकार की की की जाती जाती है। इसकी जाती है। इसकी क्या कर्म फला संगम से कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके अंतरकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान करने वाला सर्मी अभी वह कर्मी भी संयासी और योगी होता है इसी स्वू से इस प्रकार कर्मयोगी की स्थिति की जाती है, जाती है।, इस की जाती है। में उसको सन्यासी और योगी कहा जाता है कि ये उसकी स्थिति की जा रही है क्षमता की जा रही है इसकी। अच्छा अब ये ध्यान देंगे तो पूर्व अक्षी के अनुसार न निरग्नि ना क्या कहा है ना उसके इसके द्वारा अग्नि रहित और क्रिया रहित्रिया रहित नहीं है ऐसा है क्रिया रहित व्यक्ति सन्यासी जी यही मानता है ना लेकिन चतुर्दाश्वी सन्यासी तो अग्नि रहित होते तो पक्षी की मान्यता का खंडन करने के लिए भाग स्वीकार कहते हैं वाक्य और एक वाक्य के द्वारा एक वाक्य के द्वारा एक वाक्य कौन है ना नी ना जा दिया और एक वाक्य के द्वारा कर्म फल में आशक्ति कर्म फल कर्म फल में आशक्ति के त्याग की प्रशंसा कर्म फल में आशक्ति के त्याग की स्तुति और चार चतुर्थ आश्रम प्रति न उपज और चतुर्थ आश्रम का निषेध संभव नहीं हुआ मतलब एक वाक्य के द्वारा दोनों कार्य संभव कौन कौन दो कार्य कर्म फल में आशक्ति के त्याग की स्तुति था चतुर्थाश्रम का निषेध ये दोनों संभव नहीं देते है संभव नहीं है पूर्व पक्षी तो चतुर्थाश्रम का निषेध ही मान रहा है की अग्नि रही और तो नहीं है मतलब जैसा लोग समझते हैं कि अग्नि रही सन्यासी होता है वैसा तो चतुर्थाश्रम का निषेध कौन मानता है पूर्व पक्षी सिद्धांत जैसा इस बात से दोनों कार्य नहीं हो सकते एक ही होगा एक कार्य कौन होगा कर्म फल में आसक्ति की जा रही है निषेध नहीं किया जाता है ज्ञान लेना तो जो लोग सोचते हैं ना कि गीता में जो ज्ञान योग है तो ज्ञान योग जो है ना जहां यति जहाँ शब्द आते हैं तो स्पष्ट है ना के लिए तो नहीं है वही अच्छा आज देखेंगे नाचा प्रसिद्धम और भाष्यकार बताते हैं क्या से पर संिया तो तो होती है ना तो अग्नि का त्याग हो जाता है अग्नि का भी विसर्जन कर दिया जाता है ठीक है और जो ब्रह्मचराश्रम से सन्यास लेते हैं तो वो अग्नि का आधान करते ही नहीं तो उनको तो उनका उनको तो स्पर्श प्राप्त ही नहीं अग्नि का और जो गृहस्थ से लेते हैं वो भी उसका कर देते तो, और से क्या लेना है दान दान आदि अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी जो चतुर्थाश्रम होते है तो ना शास्त्र के अनुसार अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी के लिए वास्तविक सन्यासी के लिए सूक्ति, सूक्ति, सूक्ति पुराण, इतिहास इतिहास तथा में में, में हम और मतलब ये चतुर्वेद हो गए चारों वेद हो गए सूक्ति और मनुवादी वाखियों के द्वारा लिखे गए जो धर्म शास्त्र है स्तृतियाँ हैं ये क्या हो गयी स्मृति हो गई ना और पुराण जो व्यास मुनि के द्वारा लिखे गए पुराण इतिहास से लेना रामायण और तो महाभाराण और योग शास्त्र पुराण हास तथा योग शास्त्र में भी ऊपर जलेंगे ना ऊपर प्रत्येदति प्रसिद्ध ना प्रसिद्ध सन्यासित्व और योगित्व का निषेध नहीं किया जाता है प्रसिद्ध संन्यासित और प्रसिद्ध योगित्व का भगवान निषेध नहीं करते हैं भगवान न प्रसिद्ध अब ध्यान देना प्रसिद्ध सन्यासित प्रसिद्ध सन्यासी कौन है चतुर्था प्रसिद्ध सन्यासी कौन है तो प्रसिद्ध है सन्यासित करते तो इनके द्वारा विहित है उसका भगवान निषेध नहीं करते है इन बच्चनों के द्वारा निषेध नहीं करते हैं ना निरंग ना क्या इन बच्चनों के द्वारा भगवान निषेध नहीं करते है योग परमान सन्यासी ना और वास्तविक सन्यासी के लिए लिए और रही तथा अग्नि रही तो वास्तविक सन्यासी तो तो के लिए योग शास्त्र में एक विविध से प्रसिद्ध सन्यासी और योगिक भगवान निषेधवान क्या कर रहे है की वहाँ पर करो शक्ति के त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं ठीक है प्रशंसा में कात्पर्य क्या सौ वचन विरोधा और अपने वचनों से विरोध भी होता है यदि ऐसा मान लिया जाए कि भगवान प्रसिद्ध सन्यासित्व का निषेध करते हैं तो भगवान के वचनों से विरोध होता है कब विरोध होता है यदि माना जाए भगवान प्रसिद्ध सन्यासित्व का निषेध करते हैं और वह मानने पर भगवान के अपने वचनों से भी विरोध होता है किन वचनों से विरोध होता है देखना सर्व कर्माणी सभी कर्मों का मन से इत्याग करके जब मन से दे तो देश कुछ होगा तो यहाँ भी कर्म त्याग की बात है यह कार्य सन्यासी का ना तो करते हुए और न ही करवाते हुए रहता है न करना न करवाना ये भी सन्यासी काम है मौनी मतलब मौन स्वभाव वाला मौन रहने वाला ये निकेन्तिक संतुष्टा ये किसी भी वस्तु से सदा संतुष्ट रहने वाला तो जिस किसी वस्तु से सदा संतुष्ट रहने वाला नहीं हो सकता है सन्यासी तो होगा अनिखेता में भी यह से नहीं स्थिर वाला यह सब ते ते किसका प्रसंग है यह कर्मचारी सन्यासी का है या यह कामन या सर्वान कामन भी है या कुमान जो पुरुष सभी कामनाओं को छोड़ करके निष्प्रिया तिर स्प्रिया रही होकर विचरण करता है यह आ चुका था की जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करके इस बिहार ही होकर विहरण करता है सर्वारम्भ परित्यागी मतलब सभी कर्मों का त्याग करने वाला है इस, इस क्या लिखा है ना क्या सर्वारम्भ परित्यागी स्वचना वहाँ वहाँ भगवान ने अपने वचनों को प्रदर्शित किया है उन उन स्थलों में भगवान ने अपने वचनों को प्रदर्शित तो किया है तो कर्म त्यागी सन्यासी की विषय ये वचन है कही चतुर्थाश्रम प्रत्य वृद्धे थे उन वचनों के द्वारा चतुर्थाश्रम के निषेद उन वचनों के द्वारा सही है ना जो बचन अभी कही गए ना उन वचनों के द्वारा चतुर्थाश्रम का निषेध करना विरुद्ध होगा उन वचनों के द्वारा चतुर्थ आश्रम का निषेध करना या ऐसा लगाएंगे उन वचनों के द्वारा क्या विरुद्ध है चतुर्थाश्रम का निषेध क्या विरुद्ध है क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ आश्रम कहा गया है इन शब्दों के द्वारा और उन वचनों के द्वारा चतुर्थ आश्रम का निषेध दुरुद्ध है इसका मतलब है ना द्वारा चतुर्थ आश्रम का निषेध यदि निषेध मानेंगे तो भगवान के इन वचनों से पंक्ति लगाएंगे तस्माद इसलिए तस्माद इसलिए अब लगाइए योगम आरु वृक्ष तस्माद इसलिए इस कारण है योगम आरू उत्साह प्रतिबंध कार्य सत्य मुनि है योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला योग पर आरुड होने, होने की इच्छा वाला प्रतिबंध कार्य सत्यकर्क है गृह आश्रम में स्थित और मुनि मुनि कर मननशील व्यक्ति इसलिए योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला गृहस्थ आश्रम में स्थित मननशील मनुष्य के मन मननशील मनुष्य के लिए मननशील व्यक्ति के लिए कितना लगा अब लगाएंगे सत्ताकरण की शुद्धि के द्वारा अपेक्षा तो अच्छा अच्छा न करके अनुष्ठान दिए जाने वाले अग्निहोत्राधि कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है प्रतिपद का क्या है प्रतिपादन दोबारा लगाएंगे अकस्मात कर क्या होता तो तो है का क्या तो योगम योग पर होने की इच्छा वाले गृह में मनन मननशील वृत्ति के लिए अंकाकरण की शुद्धि के द्वारा ध्यान योग में आरोप ध्यान योग में होने का साधन अंकाकरण शुद्धि के द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ोने के साधन हल निपे अनुष्ठान किए जाने वाले अग्निहोत्रा के कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है किसके लिए, जाता है ना? लिए, ना? आ, लिए किया जाता है बोलो गृह के लिए ना हाँ जो गृहशास्त्र में स्थित है मननशील व्यक्ति के लिए किसका प्रतिपादन किया जाता है बोलो ध्यान का उत्पादन फल निरपे से अनुठी मान अग्निवरा फल की आशा न करके किए जाने वाले अग्नि का उत्पादन किया जाता है और ये कैसे अग्नि उत्तराधि अंताग्रहण की शुद्धि के द्वारा आगू धोने के द्वारा ध्यान योग में आगू होने के साधन फलाकांक्षा रहित किए जाने वाले अग्निवरा कर्मो का उत्पादन किया जाता है लग गया हाँ तो मतलब फलाकांक्षा रहित जो अग्निहोत्रा कर्म किए जाते हैं उनका प्रतिपादन है कि के के द्वारा वो में होने सन्यासी और योगी है अच्छा इस प्रकार हुआ सन्यासी है और है। सन्यासी योगी और है? अच्छा, है? है, और है ऐसा है उसकी प्रशंसा की जाती है इसकी प्रशंसा की जाती है कर्मी की कैसे कर्मे की जो और छलाकांक्षा वो छोड़ करके जो कर्म कर रहा है उसकी प्रशंसा की जा रही है उसकी प्रशंसा के लिए उसको बोल दिया। यह कर्म फलम अनाश्रित कार्यम कर्म करो कर्म फलम अनाश्रित कार्य कर्म करो यह कर्म फलम अनाश्रिता जो कर्म फल की ता आश्रय न करके जो कर्म फल कर आश्रय ना करके कार्यम कर्म करो ती कर्तव्य कर्म को करता है कार्यम कर्तव्य कर्तव्य कर्म को करता है जो कर्म फल की आशा न रख करके जो कर्म फल की अपेक्षा न करके कर्तव्य कर्म को करता है कर्म से फल की अपेक्षा रखता है कर्म करता है नहीं तो कर्म हो गया कर्मी हो गया ना मतलब फल कर कर्म करने वाला हो गया तो सात कर्म करने वाला फलाकांक्षा छोड़कर कर्म करने वाला वो कर्मी युवा कर्म करने वाला व्यक्ति सन्यासी है क्या योगी और योगी है वो कर्म करने वाला व्यक्ति सन्यासी है और योगी है क्या निरग्नि ना मतलब इसका मतलब निरग्नि नहीं, नहीं हो सकता या। रही नहीं हो सकता न, न, न गए। नहीं हो सकता अग्नि रित करना चा, चाहिए और अग्नि रही व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता क्या अक्रिया ना और क्रिया रही व्यक्ति भी सन्यासी नहीं हो सकता क्या ऐसा लगा लेना अग्नि रही व्यक्ति नहीं हो सकता और योगी नहीं हो सकता दोनों में लगा लेना पता तो सं नहीं हो सकता और नये तत्व समास है मतलब आश्रय न लेने वाला की मतलब क्या इसको और समझाते हैं स्पष्ट करते हैं की करु फलम है ना करु फलम अनासरता या कर्मणा फलम करु फलम तस्वीर तत्व समास है कर्मणा यद फलम कर्म का जो फल है तद अनाश्रिता उसका आश्रय न लेने कर्म का जो फल है उसका आश्रय ना लेने वाला तक अनाश्रिता मतलब अर्थात कर्म फल की तृष्णा से रहित तो कर्म फल की कृष्णा से कर्म करेगा ही नहीं कर्म फल की कृष्णा से रहित होकर कर्म करेगा अब देखना ही करते क्यूँकी यह कर्म फल तृष्णा मान जो कर्म के फल में कृष्णा करने वाला होता है जो कर्म के फल में कृष्णा वाला होता है जो कर्म के फल में कृष्णा वाला होता है वह कर्म फलम आश्रितो भवति वा कर्म फल के आश्रित होता है कर्म फल के आश्रित कौन होता है जो कर्म के फल में कृष्णा वाला होता है जिससे कर्म के फल में कृष्णा होती है वो कर्म फल का आश्रय लेता है वह कर्म फल का आश्रय लेने वाला होता है तू अयम उससे है तो इस है इस है जो कहा जाता हल्का इसलिए करो वाला मतलब ऐसा होकर कार्यम कर दे कर्तव्यम कर्तव्य कर्म को है काम में विपरीतम नित्यम अग्निहोत्राधिकम करो थी का निर्भर लगाइए ऐसा हो करके ऐसा एवं उदासन का ऐसा होकर के काम विकम अग्निहोत्राधिकम अग्नि अग्निहोत्राधि कर्मो को करता है काम्य विक्रितम करता काम्य कर्म से विक्री काम कर्म से भिन्न काम से विकरी हो रहे हैं नित्य अग्निराधिकर्म नित्य नित्यम अग्निहोत्राधिकम कार्यो कर्तव्यमित अग्निहोत्राधि कर्मो को करता है करोटी का चंद्रवर्धि अर्थात संपन्न करता है कर्मी उतरादी कर्मों को संपन्न करता है कर्म फल की या करते जो कोई ऐसा कर्मी, को कर्मी, कर कर्मी, कर्मी, को कर्मी है जो विशिष्ट थे वह अन्य कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसी एवं अर्थम इस अर्थ को सन्यासी या योगी चाहे इस अर्थ को जा तो बताने के लिए उसको पे सन्यासी क्या क्यों दिया वोशिका है क्या क्यों वोशिका सन्यासी को अब ध्यान देना साह है ना तो सान्यासी क्यों कहा तो कहते हैं सन्यासी परित्या संस कहते कैसे परित्याग को या परित्याग को क्या देते हैं संन्यास अब देखना सा, यस सा क्या लेना।, है? क्या लेना है संन्यास सन्यास अस्थित हुआ संन्यास किसका है उसे कहेंगे सन्यासी संन्यास का क्या है परित्याग आया और योगी क्या योगी को सो सन्यासी कर खो गया ना अब योगी को बताते हैं योगा चित्त समाधान योग कर चित्त की एकाग्रता ताह ताह क्या है योगा योगी योगी योग पास इसको इन गुणों से सम्पन्न मानना चाहिए इस प्रकार ऐसे गुणों वाला संपन्न जिसे मानना चाहिए तो संस नाम है परित्याग का तो किसका परित्याग कर रहा है कर्म फल की कृष्णा का परित्याग कर रहा है कर्म फल की तो इसलिए वो वो कर तो करने वाला सन्सते हो गया और चित्र एकाग्र कर रहा इसलिए न केवल निरग्नि अक्रिया एवं सन्यासी योगी क्या इसी मंतव्य है ना न करने लेना पैसे केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित ही सन्यासी और योगी है इसी न मंतव्य ऐसा नहीं मानता ऐसा हाँ प्रशंसा के लिए दूसरे को भी सन्यासी योगी कहा जाता है और केवल अग्नि रही तो और केवल किया रही थी सन्यासी और योगी है न मंतव्य ऐसा नहीं मानना चाहिए अब निर्गता को समझाते हैं नहीं को समझाते हैं निर्गता अग्न यहाँ पर निर्गता करते छूट गए हैं जिससे अग्निया छूट गई है उसे कहते हैं निर्ग्नि अब अग्नि क्या है कर्मांकर्म की अंग भूत करके जो अग्नि साध कर्मे हैं अग्नि के द्वारा जो कर्म संपन्न किए जाते हैं तो उन कर्मों का हो जाएगी अग्नि और कर्म के अंग कहेंगे ना तो लगाएंगे यहाँ पर क्या अनग्नि साधना अपिविद्यमान क्रिया अब अक्रिया को समझाते है अनग्नि साधना है ना बिना अग्नि साधन के होने वाले बिना अग्नि साधन के भी को समझेंगे? मतलब भी ना? रूप साधन के होने पर विद्यमान क्रियाएं क्या कहेंगे अग्नि रूप साधन के बिना भी विद्यमान होने वाली अग्नि रूप साधन के बिना भी विद्यमान रहने वाली तपदान आदि क्रियाए जिसकी है उसे क्या कहेंगे अक्रिय मतलब जो ये है आपका तपस्या है दान है ये तो अग्नि से नहीं होता है तो अग्नि रूप साधन के बिना भी होने वाला सब दान आदि क्रियाएं जिससे है उसे क्या कहेंगे असली क्या कहेंगे उसे तो दोबारा लगाना अग्नि रूप साधन के बिना भी अग्नि रूप साधन के बिना भी अद्यमान सब दान आदि क्रियाएं है जिसकी मतलब अग्नि रूप साधन के बिना होने वाली अग्नि रूप साधन के बिना होने वाला कौन सब दान आदि अब वो विद्यमान है वाला सब आदि क्रियाए जिसकी विद्यमान है या अग्नि रूप साधन के बिना होने वाली अविद्यमान है सब दान आदि क्रियाएं जिसकी उसे क्या कहेंगे अग्नि अविद्यमान क्रिया ये तो क्रिया से क्या लेना है सब दान आदि सब दान आदि भी उसने अति लगे तो हैं कि सन्यासी और योगी नहीं है, तो का सरित्याग करने के कारण इस कर्मी को तो सन्यासी कहा है और शिक्षक को एकाग्र करने के कारण क्या कहा इसको योगी करना है। तो क्या वस्तुता तो ये वास्तव में यह क्या चतुर्था सन्यासी है क्या नहीं कहा गया है, तो है। ननुषा है, अविक निरग्नेग्नि रही और सन्यासी अग्नि क्रिया रहित व्यक्ति में ही श्री स्मृति तथा योग शास से पर अग्नि सहित और क्रिया सहित व्यक्ति का अप्रसिद्ध सन्यासी को अप्रसिद्ध सन्यासी योगित्व कहा जाता है शंका सुन शंका का विप्राय क्या है की स्मृति और योग शास्त्र में सन्यासी तौर योगित्व किसका प्रसिद्ध है अग्नि रही और और यहाँ पर किसका कहा जाता है किया वाले का कहा जाता है एक शंका उठाई गई है इतना ही ओ मजा मिला बच्चे से पूर्णम पूर्णमिद